देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध भूत शुद्धि भस्महात्मा तथा प्रातः संध्या का वर्णन देवर्षि सत्यम मैंने पहले जो बतलाया है वह पौराणिक आचमन है मुने अब मैं पापहारी श्रोत आचमन की विधि बतलाता हूँ सुनो पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तत्सवितुह आदि का जिसमें उच्चारण होता है और पद के आदि में तीनों व्याहृतियाँ उच्चरित होती हैं इस मंत्र को पढ़कर किया हुआ आत्मन कहा जाता है प्रणव और शेष के साथ गायत्री का प्राणायाम के साथ जब करना चाहिए यही तीन प्राणायाम है लक्षण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका यह अनेक पापों का संहार और महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है अन्य पक्ष की रीति के प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं उनका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वाह प्रस्थ के लिए पांचों अंगुलियों द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नासिका के अग्र भाग को दबाना चाहिए इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ इन दो अंगुलियों से प्राणायाम करे आपोहिष्ठा इत्यादि तीन ऋचाओं से कुसा के जल द्वारा तीन बार शरीर का प्रोक्षण करे अथवा इन तीनों ऋचाओं में जो नौ पद है उनके आदि में प्रणव का उच्चारण करके उनसे मार्जन करने का नियम है इस मार्जन से एक वर्ष का संचित पाप धूल जाता है तत्पश्चात सूर्यस्त इन मंत्र को पढ़कर आचमन करें। यह आगमन अंतकरण के पापों का अंत करने वाला है कुछ लोग मार्जन करने का अन्य प्रकार बतलाते हैं उनका कथन है प्रणम और व्याहृति के साथ गायत्री का और आपोहिष्ठा इस सूत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए अपने दाहिने हाथ को गौ के कान के समान बनाकर उसमें जल ले ले उस जल को नासिका के अग्रभाग पर रखे और सोचे कि मेरी वाम कुक्ष में पाप बसा हुआ है के समान उसकी आकृति है उसका वर्ण कृष्ण है यो भावना करते हुए रितंज सत्यम इस ऋचा का पाठ करे तत्पश्चात द्रुपदादि व इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र से मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ के जल में उपस्थित करे और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दे ऐसी भावना करे कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप हो गया इसके बाद उठकर खड़ा हो जाए दोनों पैर सटे रहे अंजलि में जल ले ले दर्जनी और अंगूठे को अंजलि से अलग रखे फिर सूर्यनारायण की ओर देखकर गायत्री मंत्र से मंत्र मंत्र जल जल उनको अर्पण करें अर्घ देते समय समय इसी प्रकार तीन अंजली जल देना चाहिए इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी मध्यान समय में एक बार और दोनों संध्याओं में तीन तीन बार अर्घ दान का नियम है प्रातः काल में कुछ नम्र होकर काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और सायंकाल में बैठे ही बैठे भगवान सूर्य को जल अर्पण अर्घ क्यों दिया जाता है? इसका कारण सुनो। नाम के महापराक्रमी करोड़ राक्षस हैं। उन कृतज्ञ राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर है। वे सूर्य को खा जाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में तब ही जिनका धन है ऐसे संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासिंध्या की उपासना करते हैं साथ ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं वही जलव्र के समान हो जाता है जिससे वे दैत्य भस्म हो जाते हैं इसीलिए द्विज संधोपासना करते हैं यह संधोपासना क्रिया महापुण्य की जननी है नारद अर्घदान का यह मंत्र कहा गया है सुनो इसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो जाता है वह सूर्य मैं ही हूँ मैं ही आत्मज्योति हूँ मैं ही शिव सम्बन्धी ज्योति हूँ आत्मज्योति मेरा ही रूप है मैं सर्वशुक्ल ज्योति हूँ मैं रसस्वरूप हूँ वरदानी भगवती गायत्री तुम ब्रह्मस्वरूपणी हो मेरे इस जप में अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो देवी उठो और इस अर्घ के जल में पधारने की कृपा करो देवी पुनः मुझे दर्शन देना सोहम को हम ज्योतिरात्मा ज्योतिरहम शिव आत्मज्योतिरहम शुक्ल्योतिर सोम्यहम आगछ वरदे देवी गायत्री ब्रह्मी जपाननुष्ठान सिद्ध्यम प्रविश्य हृदय मम उत्तिष्ठ दी गव्यम पुनरागमनायेतुदेवी ग्यम प्रवेश हृदय मम